श्री विष्णु सांकर सहसोत्राकरीचक्री सागधन्वा गंगीरक्षोभ्यप्रहणाध नमः इति शंखभृत नंदक चक्री सागधन्वा गदाधर रंगी अक्षोभ्यप्रहणयुध सर्व नमः सर्वृणाध नम पांचनिया भूताद्यहंकारात्मक शंखम विव्रत भूतादि तामस अर्थात अहंकार रूप नामक शंख धारण करने से भगवान शंखभृत हैं विद्यामयो नंदकाख्यो शिस्ेति नंदकी उनके पास विद्यामय नंदक नामक खड्ग है इसलिए वे नंदकी है मनस्तत्वात्मक सुदर्शनाख्यम चक्रमस्यास्ती संसार चक्रमस्याज्ञा परिवर्तित वा चक्री मनस्तत्वात्मक सुदर्शन चक्र भगवान के पास है इसलिए अथवा संसार चक्र उनकी आज्ञा से चल रहा है इसलिए चक्री है इंद्रियाद्यहंकारात्मक सारंगनामा धनुर्सिति सारंग इति अनंग समसात उनका इं, इंद्रिय कारण अर्थात राजस अहंकार रूप सांग नामक धनुष है इसलिए वे सांग धन्वा हैं धनुष्च इस सूत्र के अनुसार यहां सम्त अनंग प्रत्यय हुआ है बुद्धि तत्वात्म काम कौमोद किमदा गदाव गाधर बुद्ध तत्वात्मिका कौमोद की नामक गदा धारण करने से गदाधर है रथांगम चक्रमश्य पाड़ो स्थित मिटि रथांग पाड़ी ही भगवान के हाथ में रथांग अर्थात चक्र है इसलिए वे रथांग पाड़ी है अतः एवं अशक्य इति इतिोभ्य इन सब शस्त्रों के कारण उन्हें क्षोभित नहीं किया जा सकता यलिबे अक्षोभ्य कवल्या युध नेम्यू सर्व्य प्रहणानन्य युधे सर्वृहणयु आयुधत्वे प्रसिद्ध प्रसिद्धान्यपि से युध अन्ते सर्वृहणायु इति वचनम सत्य संकल्पत् सर्वेवर दर्शय ऐसेश्वर इति है भगवान के केवल इतने ही आयुध हो ऐसा नियम नहीं है बल्कि प्रहार करने वाली सभी वस्तुएं उनके आयुध हैं अतः वे सर्वप्रहणायुध है जो अंगुली आदि आयुध रूप से प्रसिद्ध नहीं हैं वे भी नृसिंवतार में उनके आयुध होते हैं अंत में सत्य संकल्प रूप से उनकी सर्वेश्वरता दिखलाने के लिए उन्हें सर्वप्रणाय युद्ध कहा है जैसा कि श्रुति कहती है यह सर्वेश्वर है दुर्वचनम समाप्तिम द्योतती दो बार कहना समाप्ति का सूचक है ओंकारस्य मंगलार्थः ओकारश्चार्थ शब्द द्वा तौ तो ब्रम्ण पुराह कंठम भि निर्जा तस्मांगलिका भौती वचना नम्क कृतवान् करूयिष्ठा ते नम उक्तिम उक्ति विधेमित मंत्रवर्णा धन्यम तदेव लग्न तदेव तदे पुण्यम च सिद्धि य हरिप्रा नमस्क प्रागिपलक्षण अन्ते नमस्कारस्या नमस्कार सेष्टिराचरनामस्कार फलग दर्शित एकोपी कृष्ण से कृत प्रणाम दशाधावृतुलल्य दशाधी पुनरेजन्म कृष्ण प्रणाम न पुनर्भवाय पुष्प अतशी पुष्पकाशतवासमुच्युत ये नमस्य गोविंद नेशा विद्य भय लोकत्रायाधिपतिमीशत्णम्य शिषा प्रभ विषुमीशम जन्मयल्पसहस्रजात आसु प्रशांत मुपयाति नरस्पाप ओंकार अंत में मंगलाचरण के लिए है जैसा कि कहा है ओंकार और अथ ये दो शब्द पहले ब्रह्म के कंठ को भेदन करके निकले थे इसीलिए ये दोनों मांगलिक है अंत में नमह कहकर परिचर्या अर्थात पूजा की है जैसा कि मंत्रवर्ण कहता है हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं इसके सिवा वही लग्न वही नक्षत्र और वही पुण्य दिवेश्वर धन्य है तथा तो इंद्रियों की भी सफलता तभी है जिसमें श्री हरि को प्रथम नमस्कार किया जाता है यह वाक्य भी है इसमें प्राक शब्द से अंत का भी उपलक्षण है क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा अंत में भी नमस्कार किया जाता है नमस्कार का फल तो पहले ही दिखा चुके हैं कि श्री कृष्ण को किया हुआ एक प्रणाम भी दस अश्वेधी यज्ञों के समान होता है उनमें भी दशाश्वेधी को तो फिर जन्म लेना पड़ता है किंतु कृष्ण को प्रणाम करने वाले का फिर जन्म नहीं होता अलसी के फूल के समान वर्ण वाले तथा पीत वस्त्र वाले अत्युत श्री गोविंद को जो नमस्कार करते हैं उन्हें कोई भय नहीं हो तथा तीनों लोकों के अधिपति अतुलित प्रभाव सृष्टिकर्ता ईश्वर को सिर नमाकर थोड़ा सा भी प्रणाम करने से जन्मांतर प्रलय और हजारों कल्पों में किए हुए मनुष्य के संपूर्ण पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं इति नाम नाम दसव शतम विवृतम यहां तक शहत नाम के दसवें शतक का विवरण हुआ